गोविंद हरी अभी हम प्रज्ञा जी के और सौरभ के सुंदर भजनों का पान कर रहे थे सत्संग भजन और कीर्तन मुझको मेरे करीब लाते हैं मुझे मुझसे मिलाते हैं सत्संग भी हो भजन भी हो और उसमें वेद का अमृत भी हो तो अपनी खोई सी पहचान हम सहज ही पा लेते आज दशहरा मना रहे हैं हम पावन पर्व है गुरुकुल में आदिकाल से वेद को पढ़ाने के लिए रहस्य लीलाओं का सहारा गुरुजन लिया करते थे आज थोड़ा सा इस दशहरे को उस गुरुकुल में छात्र बनके के हम भी तो देख डाले श्री राम की कथा निरंतर है कि गुरुकुल में वेद की ऋचाओं को पढ़ाने के लिए ही संत ऋषि आचार्य छात्रों को लीलाओं के द्वारा उनके अपने जीवन का दर्शन कराते थे दस इंद्रियों को रखने वाला निग्रह करने वाला मेरा मन ही दशरथ है और जब ये दस इंद्रियां दस मुंह बन जाती हैं तो इसी मन की संज्ञा दशानन दशकंधर रावण हो जाती है हमने इन पात्रों को प्रत्येक शब्द को प्रत्येक नाम को वेद के साथ पढ़ा है भगवान राम की कथा को हम लीला अवतार कहते हैं परमेश्वर का अर्थात परमात्मा का लीला अवतार है परमात्मा में से परम हटा दो बाकी क्या रहा आत्मा आत्मा ही घटघट वासी श्री राम है जो हम सब में व्याप्त है वो लाते हैं मुझे भस्मी से अन्न में इस देह को और उसी मुर्दे की राह को जो पुनः अन्न में लौटी अन्न को वो ही तन में शिशु का रूप देते हैं और नारायण स्वयं आत्मा के रूप में लीला अवतार धारण कर हमारी देह में प्रकट होते हैं और वे ही बन के शबरी का राम हम सबके भोजन को जूठे अन्न को निरंतर शबरी के बेरों सा प्यार देते हमें सांसें धड़कने जीवन के क्षण और कल्पनाएं और क्या है जो नहीं देते मेरा मुझ तक आना ही मेरी सबसे बड़ी यात्रा है प्रेतों की तरह बाहर भटकते रहे तो क्या पाया तो आज थोड़ा संक्षेप में आज इसको भी देख लें पहले वेद की ऋचा ले लें तब फिर इस कथा में प्रवेश पाए जो छात्र जिन्होंने ऋचा नोट की है हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तू आ जो दाहकती हुई ज्वालाओं का स्तंभ है आंगिरस जो अंग अंग में व्याप्त अग्नियों के रस का दर्शन कराने वाले ऋषि हैं वे हमारे ऋषि हैं ऋग्वेद के हाँ हमने सुनाशेप के उपरांत जो ऋषि पधारे हैं वो ये हैं और हम गुरुकुल में छात्रों की भांति ही वेदों का वेद का अध्ययन कर रहे हैं प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक शब्द और अक्षर तक का ज्ञान ले रहे हैं क्या कहते हैं त्व अगने हाँ ऋचा खोलो त्व अगण मन में ध्याम वाशय पूर्ूरव से सुकृते प्रकृति ने सुकृत सुतरात्रो मुच्यसे पर पूर्वमनय परम पुनः ये ऋचा है यहाँ यज्ञ के सामने ऋषि बाहर एक हवन यज्ञ है बच्चों के सामने निमित यज्ञ है वाहे सारे यज्ञ नैमितिक हैं यह हमने सभी ऋषियों में हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्रमवध से ये यज्ञ नैमितिक है वाहे मंदिर की भांति है जैसे मंदिर हमको हमारा स्वरूप पढ़ाता है कि मेरा शरीर प्रभु का बनाया देवालय है मंदिर है पलथी के सदृश हम प्लेटफॉर्म चबूतरा बनाते हैं धड़के जैसा कमरा है फिर सिर के जैसा गुंबद जटाओं के चूड़े सा कलश और आत्मा जैसी मूर्ति तो वाह्य मंदिर नैमितिक है पूजा है इसी प्रकार वाह्य यज्ञ भी नैमितिक पूजा है वहाँ यज्ञ का आचार्य मेरा आत्मा है शरीर में श्री राम है उपाचार्य प्राणवायु है और पवन सुत हनुमान है ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की अग्निया है और ये ही नव माताएं हैं मेरा शरीर सामिग्री है और संपूर्ण प्रकृति भोजन आदि सब कुछ सामग्रीवत है और जीव रूप हम सब यजमान है बाहर के यज्ञ में बाहर के असत्य ज्ञान लोभ और मोह को जलाना है और तब इस नैमितिक यज्ञ से उभरकर कर यज्ञ में आना है अपने अंतर में आत्मा को पूर्ण रूपेण यज्ञ हो जाना है अर्पित हो जाना है है ना तो क्या कहा तुम अग्नि मनवे आचा में कि तुम ही अग्नि मनवे हे सचराचर के वंदनीय मान अग्नियों के द्वारा यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करने वाली हे ब्रह्म ज्वाला हे नव माताओ हे नव दुर्गाओ हा अगने मनवे, ध्याम वाशया ध्यान माने महिला कुचैला गंदा हो गया जो धूल धूसरित हुआ जो यह माने वह माने तथा शयाहा मृत्यु को प्राप्त हो गया जो कि रूप खोया रंग खोया काला कलूटा भस्मी का ढेर बना आज चिता से उभर कर धरती पर पड़ा है जो मेरा शरीर तुम्हारा शरीर कोई भी हम में अपने करीब हो जाओ मत भूलो कि ये जीवन एक यात्रा है और हम सब हैं मुसाफिर प्लेटफॉर्मो से चिपका नहीं करते मुसाफिर हैं आज हैं कल गुजर जाएंगे नहीं रहेंगे यात्रा है अनंत की और एक ही सखा है मेरा अंतर आत्मा घटघटवासी श्री कृष्ण ये वो ही मेरा पूरक है वही मेरा सर्वस्व है वही श्री राम है ज्वालाये यज्ञ आत्मा मेरी आत्मा में धकती हुई अग्नियो ध्यान वाशया ध्यान धूल धूसरित हो गया जो काला कलूटा मैला कुचला हो गया तथा सयाहा मर गया जो जीवन को भी खो बैठा जो और भस्मी में छित गया जो पुरुरवसे फिर हे यज्ञ हे आत्मा ने तो पेड़ों के गर्भ में यज्ञों के द्वारा उसे फिर अंकुओं में उभारा फिर जीवंत किया मैंने कहा ना वेदास आर द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये सार्वव्यापी सार्वभौम इनकी प्रतिष्ठा है तो शरीर के जैसा ही वो प्लेनेट वो ग्रह ध्यान से समझो इसको जो अपनी मायाओं के प्रभाव को खो बैठा और परिक्रमाओं से भ्रष्ट होकर रोम रोम धूल धूसरित होता गगन में छितरा गया जो पुरूर रवसे, उसी तरह उस जले हुए शरीर की भांति ही तुमने उन ब्रह्म बिंदुओं को इकट्ठा किया फिर यज्ञ किया और बिंदु जुड़े उल्काएं बनी उल्का गर्भ में क्षीर सागर में यज्ञ होती गईं और ग्रहों और नक्षत्रों का रूप पाती चली गईं सुकृत सुकृत राह कि तुम्हारे मंगल यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का अतिशय मंगल हुआ बारंबार हर बार स्व अतरेण यत पित्रो हो शव अति अन्यत्र जो भस्मी में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे पित्र पूर्वज हमारे तथा यथ पित्रो मुचे जैसे वृक्षों के द्वारा में यज्ञों के द्वारा तुमने हमारा मोचन किया मुच ऐसे मोचन करना उद्धार करना उभारना मुच ऐसे पर्या पर्यावरण में प्रकृति में सर्वत्र तो तुमने पूर्वम अनयन परम पुनः और जिनको पूर्व में तुमने अन बनाया पुनः यज्ञ के रूप में भोजन के रूप में अर्पित हुए जब वो अन्नादिक तुम पर उनका तुमने फिर उद्धार किया और वो मंगलमय नाना योनियों को प्राप्त हुए और ऐसे ही जब हम आत्मा हे आत्मा हे यज्ञ जीव रूप हम सब आपको समाधि तप के द्वारा अंतर में अर्पित हुए तो हमें पितृयान से अर्थात चिता की राह से नहीं जाना पड़ा हम देव मार्ग से शुक्ल शुक्लयान से आत्मा के संयोग से अनंत की राह को चले गए ये भाव है इस ऋचा का और ब्रह्मसूत्र भी ले लें साथ ही में तो फिर हम कथा में प्रवेश करें विशेषण भेदव्य विशेषण भेदव्य देशाभ्याम च नेतर की विशेषण उपमाओं की व्याख्याओं के बीच में पढ़कर के उसमें उसको भेद जान करके अन्यत्र ईश्वर की कल्पना करना इतर और कहीं है परमेश्वर मुझमें नहीं है ऐसा सोचना गलत है कोई कहता है सतलोक में है कोई कहता है सातवें आसमान पर है कोई कहता है फलाने तीरथ में है कोई कहता है अमुक धाम में है का इन सारे विशेषणों में प्रभु के प्रति बनाई हुई कथाओं में लीला कथाओं में भाष्यों में अपने से हट के ईश्वर की कल्पना करना गलत है यत पिंडे तत् ब्रह्माडे जो तू है वही है सचराचर सारा तुम्हें में व्याप्त है ग्रह नक्षत्र सब संपूर्ण सूक्ष्म होकर समाये हैं और उनको बनाने वाला परमेश्वर भी आत्मा के रूप में विराजता तुम में है तो इसलिए विशेषणों आदि के कथाओं के द्वारा शोभाओं के द्वारा नाना प्रकार से उसके गुणों के वर्णन के कारण कभी भेद मत करना वो तुम में है और वो सब में है वही शबरी का राम है और बन के शबरी का राम वही तुम्हारी जूठन को जूठे अन्न को रक्त में बदलता तुम्हें हर सांस जीवन के प्रत्येक क्षण से वरद करता है और कोई इच्छा नहीं करता है फीस नहीं लेता तुमसे आज इन ऋचाओं के साथ ही हम दशहरे को भी थोड़ा सा समझ लें पक्ष से हम आरंभ हुए थे पिछले रविवार को हमने जाना था कि पितृ का अर्थ कोई माता पिता नहीं होते पितृ अर्थात जिनके द्वारा हम निर्मित हैं जिन वस्तुओं के द्वारा हम बने हैं वो पेड़ों के अन्न से बने हैं ये शरीर तो इसलिए देह के पित्र वनस्पतियां होती हैं वो निमित्त पित्र हैं जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में आत्मा ने यज्ञ करके इन्हीं वनस्पतियों से पांच तत्वों से हमें रूप दिया और हर सांस जिलाया है तो पितृ पक्ष में ये नियम है कि हम पेड़ों को लगाएंगे मंदिरों की भांति उनकी सेवा करेंगे वो हमारे यज्ञशाला होंगे एक पेड़ को काटना एक वंश का विनाश करने के बराबर होता है इन पेड़ों की हम सदा रक्षा करेंगे और उसके साथ उन पूर्वजों को भी जो निमित बने थे क्योंकि मां को उंगली बनानी नहीं आई पिता आज भी अंगूठा नहीं जानता तो उसने बेटा बेटी कब बनाए तो हमको बनाया ब्रह्म ज्वालाओं ने अग्नियों ने ब्रह्म ज्वाला दुर्गा ने जो नव माता होकर विराजती सब में है और आत्मा जो ओम है ब्रह्मा विष्णु और महेश है से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा ऊसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युंजय महेश जीवन के सत्य को पढ़ रहे हैं छात्र वेद के द्वारा गुरुकुल में जिससे वो सदा अपने करीब रहें भटक इतना न जाएं कि अपने को ही ना पहचान पाए और कहीं बैंकों की एफडी बन जाए कहीं विषयांधता का एक मैला कूड़ा बन के रह जाए तो वेद का ऋषि आरंभ में ही बालकों को सारे जीवन का ज्ञान देने से पहले उनको उनसे बांधता है उनको अपने साथ उनके भीतर का सत्य पढ़ाता है आज हम अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घुस के लिए ही औलादें पढ़ाते हैं ये सर हमारे कंधों के ऊपर ना रहकर पेट में घुस जाते हैं हाय कल खाएंगे क्या जिएंगे कैसे ये सर था साधना का और ये सर पेट में घुसा और हम सब मानस के असुर राज कबंध बन के रह गए असुर हो गए लेकिन ऋषि ऐसा नहीं करते आप ही के पूर्वज हैं जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं वही वेद यथा आपको सुना रहा कि कैसे यज्ञों के द्वारा अंश अंश हम बने हैं और हमें उस आत्मा से बाहर नहीं भागना है बाहर उसके निमित्त होके आएंगे निमित्त पिता हूं निमित्त पति हूं निमित्त पुत्र हूं निमित्त भाई हूं लेकिन यहां केवल निमित्त हूं सर्वस्व सर्वरूपण आत्मा श्री राम का यह कल्पना मानस में साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व के इतिहास को हमने अध्यात्म का रूप दिया और लीला कथा बनाया गुरुकुल में आज से सात हजार वर्ष पूर्व कि बच्चों को ज्ञान देने के लिए इतिहास भी अमर रहे और इतिहास मरा ना रहे उनके जीवन में प्रतीक्षण जीवंत रहे उनके स्वरूप को भी पढ़ाता रहे तो उसी कथा में हमने गांव की भी कल्पना की तो इसी में उत्तर में देवालय है और दक्षिण में शमशान घाट पुराने किसी जनपद को आप उठा के देख ले जितना पीछे जाएंगे उतना आपको यह मर्यादा मिलेगी कि मेरा उत्तर देवाले है दक्षिण लंका है शमशान घाट है लंका का राजा रावण है जो ब्राह्मण है और आज भी शमशान में जो चिता जलाता है उसे हम महापात्र महाब्राह्मण ही कहते हैं लंका के वासी राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं। पिशाच है शमशान घाट के वासी भी यही हैं। मेरा उत्तर अवध है मेरा दक्षिण लंका है बोल जाना किधर है राह कौन सी लेनी है आज तो हम आत्मचिंतन कर ही लें जब जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं हम मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व बनाते हैं देवगोल में सूर्य आए हैं जब जब गोल यम गोल में अर्थात दक्षिण की ओर नत होते हैं सूर्य देव हम देवताओं को सुला देते हैं देवता सो जाते हैं कलुष संसार जागता है हमने ये सारी बातें इसलिए नहीं करी कि खाली तुम दिए दिखा के और पूजा घुमा के चले जाओ हमने कहा अपने जीवन के उत्तरायण और दक्षायण पर डालो जैसे कबूतर से बच्चा का पड़ता है अरे इन लीलाओं में तुम अपने जीवन के काखा का पर डालो मन ही दशरथ मन ही दशानन अजर अमर अविनाशी घट वासी आत्मा श्री राम जो परमात्मा का लीला अवतार ये जीव ये दे जो मट्टी से अन्न में आई और अन्न से शिशु का रूप पाई यही तो है भूमि सुता धरती की बेटी जानकी हम सब जब भी ये बुद्धि जानकी दस इंद्रियों को रथ दशरथ महर का अनुसरण नहीं कर पाती दस इंद्रियों को दस मुंह बना विषांत जगत में भागने लगती है अपने से डरी हुई कल की नौकरी कहीं चली न जाए क्या होगा इसका भय उसका आतंक क्योंकि जब भी अपने से दूर बच्चा जाएगा बहुत डरेगा बहुत डरेगा वही डरी जिंदगी हमारी है बन गई हैं दस इंद्रियां दस मुंह बन दशानन रावण हम एक चिंता दुख क्रोध भय पीड़ा और आतंक भरी एक जिंदगी ही तो जीते हैं आत्मा पुकारता है भीतर को आओ दशरथ की राह लो लेकिन दस इंद्रियां दस मुंह बनी हैं, मैं भीतर झांक भी तो नहीं पाता हूं बस इस विषांत जगत में भागता फिरता हूं एक सांस एक क्षण मुझे अभी भी शरीर को देनी नहीं आई एक कोष बनाना नहीं आया और झूठे दम और मिथ्या मिथ्याभिमान जीता हूं और जाऊ जब भटकने लगती है मेरी मनोवृत्तियां दस दस मुखोटे लगा करके इंद्रियों के दस मुख दशानन मेरी मनोवृत्तियां बन जाती हैं तो मैं स्वर्ण मृत की कल्पना करने लगता हूं ये सोना मिल जाए वो हीरे जो मिल जाए स्वर्ण मृख वो प्यारा सा आत्मा मेरा श्री राम जो मुझे हर बार मेरे हर सुख का ध्यान देता है मेरे सारे स्वप्न और सुख सजाना चाहता है वो दयालु वो कृपालु जिसने रोम रोम जलाया मुझे सजाया मुझे बारंबार भस्मी से इस मानव देह में उतारा मुझे वो तो बहुत प्यार करता है वो तो रोम रोम चाहता है वो तो श्री राम है मांगा बारंबार जब उससे ये दे दे वो दे दे आज उससे भी चिढ़ है आज उससे भी खींच है कहा ला न दे तू सोने का हिरन आत्मा श्री राम अपने स्वभाव के प्यार के वशीभूत चल दिए लेने क्या सोने का हिरण और आत्मा के हटते ही ये देह मृत हो गई न मांगती सोने का हिरण न लुटती जिंदगी यू बीच चौराहों पर अब मंदशानन दशानंद बना अर्थी बासी से लिए जा रहा लंका शमशान घाट मुझे अपनी अपनी कहानी झांको अपने को पढ़ो अपने को पहचानो अरे मनुष्य हो के नहीं जान पाओगे तो क्या पशु योनियों में पढ़ोगे स्वयं को जा रही है वो लुटी पिटी सी अर्थी बना है आज तन मेरा मैंने ही चाहे थे स्वर्ण मृग मृग तृष्णाएं गया वो मेरा प्रियतम ढूंढने होने और आज फंसी हुई है ये जीव रूपी जानकी देह मृत देह में कंधों पर उड़ाए लिए जा रहा बन के दशानंद मन मेरा बन के रावण सब ले जा रहे हैं क्या गाते हैं राम नाम बोलो राम नाम सत्य है हरि का नाम सत्य। कि सत्य वो राम वो हरि था जिसे सत्संग में भी सुना भजन में भी गाया पर जिया नहीं था तू तो। विषय जिया था आसक्तियों क्षण भगवत जगत की अतृप्तियों को तथा कथित प्राथमिकताओं को जीता रहा तू तो। नहीं जिए तो श्री राम ही नहीं जिए था वो जो तुझे रोम रोम अतिशय प्यार किए जाता था लिए जा रहा रावण सब गह रहे राम नाम सत है। अब वो सुन भी नहीं पा रहा है रही जानकी कान बंद है रावण जो ले गया उसको बोल नहीं सकती वाणी शिथिल हो चुकी है उस मृतदेह में फंसी है जीव रूपी जानकी उड़ाए लिए जा रहा दशानंद रावण लंका की ओर कट गए हैं जटायु सारे ले आए शमशान घाट में लंका में और लीला देखो उसकी पीड़ा और भय जो इतने लोग उसे अर्थी बना के साथ आए सब में आत्मा श्री राम है लेकिन आज देखो किसकी पीड़ा भय और इसका करुण क्रंदन इन तक नहीं पहुंच सकता और इन सबकी सांत्वना भी आज उस मृत देह में फंसी जीव आत्मा तक नहीं जा सकती बीच में लक्ष्मण रेखा जो है उसे कोई पार नहीं कर सकता इधर राम है उधर रावण है इधर जीवन है उधर मृत्यु है कैसी विडंबना है कैसा खेल है कि साल में दो बार तो हम लोग अखंड पाठ मानस का करते हैं पर कभी कुरेदते नहीं अपने को कभी पढ़ते नहीं स्वयं को मंदशानन ले आया है और फिर चिता की लकड़ियों पर श्री राम की विराह में धू धू कर जली मेरी ही देह क्रिया द्वारा अलग हुई जीवात्मा और इस शरीर को मैंने भस्मी को मैंने जल में प्रवाहित किया घर के पानी का संग जंगलों की अशोक वाटिकाओं में लोटी भटकी मेरे तन की मट्टी पुकारती श्री राम को और तब एक एक पेड़ के अंतर में प्रकट हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उन्होंने ही परास्त किया रावण को अग्नि बाणों से और उसी भस्मी को अग्नि परीक्षाओं के लिए पेड़ों में अंगीकार किया और उन्हीं की परीक्षाओं में यज्ञ होकर वो भस्मी पेड़ों की जड़ों से ग्रहण हुई ब्रह्म ज्वालाओं में जली अग्नि परीक्षाओं में आई और फिर अन्न का रूप धारण किया उसने उसी को जब भोजन में एक दंपति ने निमित होकर धारण किया प्रातः प्रातःकाल ब्रह्मस्वरूप श्री राम बने तो प्रातः काल ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपा गायत्री हुई और उन्होंने भोजन को देह ने अंगीकार किया आत्मा ने बन के शबरी का राम उसे ग्रहण किया पुनः ब्रह्म ज्वालाओं में जलाया उसे दोपहर को रुद्र स्वरूपा गायत्री हुई और सायंकाल जब उसी अन्न का ज्योति के कणों से पुनः सृजन शिशु के रूप में होने लगा तो सायंकाल विष्णु स्वरूपा स्वरूपा गायत्री का हम लोगों ने जाप किया और इस प्रकार धारण सृजन और संहार की यज्ञ के द्वारा वो वनस्पतियां पुनः गर्भ में शिशु का रूप पाए और जब गर्भ के देह से ये शरीर बाहर हुआ तो आत्मा ने पुनः इसका वरण किया कि शायद इस बार ये दस इंद्रियों को रथ दशरथ मार्ग का अनुसरण करे तो इसके जीवन में बारंबार भटकना ना हो इसे फिर फिर पतित योनियों में ना जाना हो ये सदा सदा के लिए आत्मा श्री राम में व्याप्त हो महाविष्णु की लक्ष्मी बन शेष शयन करे अन्यथा एक को सरयू समाना होगा किसको राम अथवा एक को सरयू समाना होगा सरयू का अर्थ केवल एक नदी नहीं होता है अपने डिक्शनरी होगी देखना संस्कृत हिंदी की सरयु माने वायुमंडल सरयु माने अर्थ लिख लो हाँ, अच्छा है भाषा का भी ज्ञान होगा आत्मा वायुमंडल में विलीन होगा और दे धरती समाएगी रश्मी बनकर तभी तो लव और कुशा में लौट के आएगी लव कुश की लीला होगी तो इस प्रकार गुरुकुल में इन कथाओं के द्वारा हम बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ा देते थे क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर को भजवाने में विश्वास नहीं करता कि खाली भजन गाओ सनातन धर्म की आस्था है आते नहीं हम तो भजने वाले को भी ईश्वर बनाने में विश्वास करते हैं उसके बेटे हो तो उसके जैसे हो जाओ खाली ढपोर शंख मत बनो ये कंसेप्ट संप्रदायों का है कि हम उनके जैसे नहीं हो सकते उनमें मिल नहीं सकते लेकिन धर्म ने कहा कि वो उद्गम है मेरा वो मेरा अंत भी है पिछली रिशा में हमने पढ़ा कि अग्नि ही तो आएगी फिर चिता पर भी मुझे चिदा या वही मेरा उद्धार करने के लिए तुम्हें अग्नि मेरा उद्गम है आत्मा मेरा उद्गम है ब्रह्म ज्वालाओं से प्रकट हूं मैं मेरा समापन भी इन्हीं में है मेरा अनंत भी इन्हीं में है तो चलो यज्ञ हो जाए अनंत की राह लें अब फिर आते हैं नवरात्र नवरात्र में हम आत्मज्वाला दुर्गा का प्रतीक ही यज्ञ करते हैं बाहर बाहर नैमितिक यज्ञ है सारे पुण्य वहां मत खोज बैठना वहां का एक ही महापुण्य है कि मेरा मन सदा सदा के लिए निर्मल होकर मेरे आत्मा में बैठ जाए ये पुण्य मिल जाए यही बहुत है लेकिन तुमने तो फिर उससे भी पाप चाहे थे कि कुछ और भटकने के लिए कुछ और माया दे देना पापी मन पाप ही तो मांगेगा कि बाहर का यज्ञ में नित्य प्रति करता हूं उसका कारण क्या है कि प्रत्येक दिन मैं इस मन दशानंद की जो दस इंद्रिया हैं मेरी एक एक इंद्रिय की शक्ति अज्ञान असत्य को जलाता हूं यदि नहीं जलाया है तो हवन भी नहीं हुआ है नाटक हुआ है और इस प्रकार नौ दिन आत्म ज्वालाओं में ब्रह्म ज्वाला दुर्गा में नौ इंद्रियों की पापों को भस्म करता विषया शक्ति को जलाता आज के दिन दशहरा मनाता हूं क्या आज मैंने दसों का हरण कर लिया है विजयादशमी है मैं अपनी इंद्रियों पर स्वयं आरूढ़ हूं अब मन मुझे पशु की तरह नहीं घसीटेगा कि मन ने किया तो यह कर आया मन ने कि मन को मेरे अधीन रहना होगा और जिसका जिस जो अपने मन को ही नहीं साथ पाया उससे बड़ा नपुंसक इस धरती पर दूसरा कोई नहीं होता है अरे वो तो व्यर्थ मनुष्य योनी में आया है मेरे विचार मेरे नियंत्रण में हूं न कि मैं उनके नियंत्रण में हूं और वो मुझे एक जानवर एक लाश की तरह घसीटते फिरे विषया के भाव आए तो सारा धर्म सारे भाव भूल गए क्रोध आया तो भक्ति जाती रही क्या है कि मन जहां ले जाए ये पशु वहीं भागता फिरे और फिर इसको ये भी दम होगी ये मनुष्य बना है इस दीनहीन पतित अवस्था से अपना अपना हम सबको अंतर्मुखी होकर उद्धार करना है ये शरीर प्रभु का दिया देवालय है मंदिर है हम में से कोई नहीं जानता वही बनाते हैं तो जब ईट पत्थरों के मंदिर में हमें ध्यान है कि जूते उतार के जाना है पवित्र होके जाना है वहां कोई गंदा संदा आचरण नहीं कर सकते मन में भी कलुष नहीं ला सकते तो जहां साक्षात आत्मा विराज रहा है वहां हम ये सब कैसे कर सकते हैं और हरीट उसी की लगाई है ये शरीर तो उसका बनाया देवालय है ये वेद पढ़ाते हैं हमको वेद मेरे जीवन का अमृत है मेरी राह है और गुरुकुल में हम वेद ही पढ़ाते हैं छात्रों को लीला कथाओं के साथ और आज दश हरा है जिसने दस को अपनी इंद्रियों को नहीं हरा और जो छला गया है दस इंद्रियों से उसके लिए कोई दशहरा नहीं है कोई विजयादशमी नहीं है कोई त्योहार नहीं है आज कसम खा लो क्या आज के बाद हम मन के वशीभूत होकर कोई झूठ कपट फरेब नहीं करेंगे हम उस मनोरम श्री राम को सोचेंगे जो रोम रोम आज भी मुझसे लिपटा मुझे प्यार दे रहा वो प्यार जो अमृत है वो प्यार जिसका नाम भक्ति है आसक्तियां प्यार नहीं होती प्यार तो केवल भक्ति है सिर्फ भक्ति है और मेरा प्यार मेरे आत्मा श्री राम से है और वो सबसे बैठा है सब में वही विराजता है तो सीए राममय सब जग जाने सबसे राम प्यार करेंगे कोई दूसरा भाव नहीं रखेंगे सब में राम है तो हम क्या जाने गुरु हम क्या जाने चेला हम क्या जाने चंदा हम क्या जाने धंदा जब राम सब में विराजता है तो हम तो भक्त के भी भक्त बनेंगे सबकी पैर की धूल माथे से लगाएंगे और श्री राम की विनम्रता जियेंगे राम ही जियेंगे बस राम ही जिए ये भाव है दशहरे का लेकिन जो दस इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा उसी के लिए तो ब्रह्म गुफा का द्वार खुलेगा हा? राम कथा में हम पढ़ के आए और वहां की स्वयं प्रभा जो रक्षक है अप्सरा है स्वयं प्रभा जो अपने से ही स्वतः भाषित है ऐसी ब्रह्म गुफा में हम प्रवेश कर पाएंगे जब दस इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आएंगे न कि उनके पंगु दास बनकर के उनके पीछे ही वो नचाहती रहेंगे हम नाचते रहेंगे आओ कि अपने को आवाज दे डालें कि कुछ भी हो हम कभी भी विषया शक्तियों में अब नहीं जाएंगे श्री राम का भाव रखेंगे राममय होके जिये ये जगत नाट्यशाला है हम केवल पात्रता जी रहे हैं सचराचर एक बाग है ईश्वर मालिक है जिसका बनाया बाग है जो बना रहा बाग को उसी मालिक ने मुझे माली बना के भेजा है मुझे बना के भेजा है उस आत्मा ने माली बना के भेजा है कि जहां मेरे बाग की सेवा कर तो संसार से बाग और माली का संबंध ही संबंध हुआ माली किसी पेड़ पर खाद चढ़ाए किसी पेड़ की चाहे कितनी भी सेवा करे वो उससे बदला तो नहीं मांग सकता कि मैंने तेरी इतनी सेवा करी लाभ पचास फल दे दे मेरे को और अगर वो पेड़ से फल तोड़ ले तो वो चोर कहलाएगा कहरे माली ने फलों की चोरी की है मालिक चाहे तो दस फल नहीं सौ फल दे दे वो मालिक की मर्जी है तो सेवा करेंगे सचराचर की इच्छा एक राम से आज दशहरे के दिन हमें संकल्पित होना होता है गुरुकुल में कि जब निमित हूं मैं एक सांस एक धड़कन जीवन का एक क्षण स्वयं को नहीं दे पाया तो फिर मालिक कैसे बनूंगा मकान मालिक दुकान मालिक खेत कल्याण मालिक बड़ा गुरुजी बनके चेले कैसे बटोरूंगा संत की राह तो विनम्रता की राह है जब अपनी भी चिता जला आया तो अब ये बड़ी गृहस्थी गुरु चेले की बटोरू कैसे अरे सबके पैर की धूल माथे से लगाएंगे श्री राम गाएंगे सबको राम का भाव देंगे और यूं यात्री हैं, मुसाफिर हैं अपनी राह चले जाएंगे धर्म इसी राह चलता है संप्रदाय अपने हिसाब से अपनी सुविधाओं के खेल भी खेलते हैं लेकिन आज रावण के सामने खड़े होकर देख लो पिछले बरस कैसे जिए हो उसका भान जरूर कर लेना कि मेरे सामने वो पुतला खड़ा है रावण का यदि मैं भी दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर पिछला सारा साल जिया हूं तो मुंह से न बोलना लोग चौंक पड़ेंगे लेकिन मन ही मन अपने से कह लेना के हे राम मैंने तो सारा साल रावण बनके जिया इन्हीं इंद्रियों का दास बनके के भौतिकताओं और विषयों के में जीता रहा हूं राघवेंद मैं तुम्हारा बन नहीं पाया हूं ये पुतला मेरा ही रूप है बोलना इसको जिससे अगले साल शायद धुल जाओ शायद तुमको अपने अतीत के किए कराए पर शर्मिंदगी आए शायद तुम्हारा मन भीग जाए शायद तुम्हारी आंखें भी नम हो जाए और प्रायश्चित का एक ईमानदार क्षण तुम्हें मिल जाए बड़ा दुर्लभ है इसका मिलना शायद वो मिल जाए तो सच्चे मन से कहना कि राघवेन्द्र पिछला साल हम धुल नहीं पाए हैं हमने बड़ी बड़ी भूलें की हैं ये पुतला तो मेरा ही रूप है क्योंकि जब भी हम विषयी बनकर अपने जीवन के इन क्षणों के साथ विनाश करेंगे तो हम चिता की लकड़ियों पर इस पुतले जैसे ही तो धू धू कर जलेंगे फिर ये तन अवध नहीं होगा ये तो लंका होगा और इसी को हम भौतिकताओं के द्वारा संकल्पित होकर हम खुद ही लंकाए जीवन की अपनी लंका को जलाते रहेंगे राघविंद आज कृपा करो दया करो वे घटघटवासी मेरे ही जूठे भोजन को शबरी का प्यार देने वाले आज मुझे शबरी का भाव भी तो दे दो कि नारायण मैं आपका होकर अब अगला साल जी पाऊं इतने साल व्यर्थ गए अब और तो न गवाऊ हो ना शर्मिंदा यदि सचमुच रावण को जलाना है तो और यदि पुतला भी जला और रावण ही जिया हम में तो क्या दशहरा मना क्या विजयादशमी भी कौन सी जय घोष करेंगे हम कौन सी विजयादशमी मनाएंगे नौ नवरात्र में नौ इंद्रियों के विषयों की चिता हमने कसम खाकर जलाई है गुरुकुल में और आज आज दसवें दिन इस मन दशानन को अंतिम रूप से त्यागना है कि धिम हैं हम इस धरती पर आत्मा के साथ ही आते हैं और फिर लौटेंगे भी तो आत्मा श्री राम के साथ ही आएंगे कोई माता पिता अन्न से एक बूंद रख भी बनाना बना ना पाएंगे आत्मा ही लाएगा वही सजाएगा वही संवारेगा घट घटघटवासी है वो मुझ में वास करता है मैं उसमें वास क्यों नहीं करता हमें पूछना होगा अपने आप से आज विजयादशमी है आज हमें ईमानदारी से अपने को पढ़ना और जानना है यदि बनेंगे रावण जिंदगी भर मेरा बेटा मेरी संपत्ति मेरी जायदाद अरे एक उंगली तो बता तेरी है क्या ये शरीर तेरा नहीं ये राख में बदल जाएगा धू धू कर चलेगा मस्तक तेरा ज्ञान विज्ञान भी, भी भस्म हो जाएगा क्या है तेरा और क्यों गाली दे रहा अपनी अंतरात्मा को प्रतिदिन प्रत्येक तथा कथित कर्तव्य में और कहता है स्वामी जी हम तो बड़ी ईमानदार ड्यूटी बजा रहे हैं, बाकी सब गलत है काश कि हम जान पाते हम सब कितने गलत है अंतरमुखी हो अपने करीब हो अपने को पढ़ें और अपने को जान पाए तो ईमानदारी से हम विजयादशमी बनाए राम के होकर ऐसे भी तो हम जी सकते हैं जैसे रामलीला मंच के पात्र वे सारे अभिनय करते हुए जानते हैं कि उनमें कोई राम नहीं वो तो राम की पात्रता नाटक कर रहा है तो उसी प्रकार जब राम का बनाया संसार है राम के बनाए नाते हैं रिश्ते हैं संबंध हैं, परिवार है तो चलो राम बन के इनको जिया जाए इसमें मुश्किल क्या है इसमें मुश्किल क्या है विषयाशक्त लोभ के वशीभूत मैं और मेरा की संकीर्ण सड़ी हुई भावना के बस में भी आप ग्रहस्थ हो सकते हैं और एक पतित रावण से भी पतित जीवन आप जी सकते हैं लेकिन राम के होकर के आप उसी गृहस्थी को अवध बना के भी जी सकते हैं ये तन श्री राम का है मैं सेवक हूं इसका प्रभु का बनाया मंदिर है मैं पुजारी हूं अब क्रोध से ईर्षा से द्वेष से बदले से कपट से विलासिता से मैं इसे गंदा नहीं करूंगा जो शास्त्र संमत कर्तव्य है वही करूंगा तो उससे मुझे लाभ क्या मिलेगा एक तो राम का भाव मिलेगा और दूसरा मेरी विलासिता और कुवृत्तियों के कारण पैदा होने वाली सारे तूफानों पीड़ाओं से अपयश और अपमान से बच जाऊंगा क्या ये कम उपलब्धि और जब सारा दिन मेरा मन भगवान के मनोहारी रूप में रहेगा तो मेरा चेहरा कैसा होगा राम के जैसा काश आप लोग जान सके कि सारा दिन आप दूसरों की बुराई निंदा कपट छल में जो बिताते हैं काश आप देख पाए अपने चेहरे को कि उसमें वो सारे भाव आपके चेहरे पर किस कदर आपको मैला कुचैला गंदला काला कलूटा देम के जैसा दिखाते हैं जो अभी पूर्व की ऋषा में आपने पढ़ा है जिन्होंने जिंदगी को बुराइयों का लिप्साओं विषयों का घूरा बनाया है उनके चेहरे घूरे ही तो बन के रह जाते हैं अब आप कहते हो कि आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं मैं जानता हूं पसंद करते हैं क्योंकि हर मक्खी घूरे को पसंद करती है वही खाती है वही हगती है घूरे को दम हो सकता है कि इतनी मक्खियों के साथ मेरा जुड़ाव है लेकिन वो मनुष्य नहीं हो सकता गुरा वो तो जब राम की कृपा में यज्ञों के द्वारा पवित्रतम होता है तभी मानव का दुर्लभ तन पाता है आप जीते जी गुरा विषयों का क्यों बन जाते हैं मैं गृहस्थ हूं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप में से कोई ग्रहस्थ है तो नारायण ये घर ये द्वार ये सब कुछ आपका ही मैं निमित और मैं निमित होकर के अपने सारे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से तो पति पत्नी का संबंध यदि नारायण भाव में आ जाए तो घर घर न रहे बैकुंठ हो जाए आज कहां है विश्वास किसका किसमें झूठ कपट असत्य अज्ञान परिवार में भी जीते हो बाप जीते जी बाप बेटे के नाम सारी जादाद लिख तो दे नहीं लिख सकते क्योंकि वो निमित भाव गया और धंधा भाव आ गया विषया सत भाव आया और तुम्हारा घर नरक से भी गिरा हुआ नरक बन के रहेगा। क्या भाई भाई के संबंध को जब हम निमित्त हैं रामलीला ही कर रहे हैं तो राम के सदृश इन संबंधों को नहीं जिया जा सकता आज भाई भाई में गणासा उठा है अजनबी से भले निभ जाए दो सगे भाई जुड़ के दिखाए ये कोई जीवन है किस दम्भ के साथ जिए जाते हैं हम लोग आज तो विजयादशमी मना ही लोग जाने कौन सी सांस लौटे न लौटे अमर कोई नहीं है अरे कुछ तो प्रभु को मुंह दिखाने काबिल करते चले पत्नी के साथ सारे संसार के साथ क्या हम राम संबंध कर नहीं सकते और राम संबंध करने से मेरा मन सदा पवित्र रहेगा क्योंकि मेरे मन में कोई लोभ नहीं कोई शक नहीं कोई आशक्ति नहीं किसी के, के लिए मेरे मन में कोई कलुष भाव नहीं तो मेरा मन धुला धुला चांदनी सा है ना? सूर्य की जैसी दमक लिए रहेगा क्या इसे तुम सुख नहीं मानोगे यदि परमात्मा ने कहा होता कि तुम ये सड़ी हुई गृहस्थी जियो जो तुम आज जी रहे हो तो क्या वो तुमको अंगूठा बनाना शरीर बनाना सिखा नहीं सकता था प्रभु वो स्वयं क्यों करता तुम सबको डॉक्टर बना देता कि जा अपने आप बना ले ज्ञान मेरे से ले लेकिन उस श्री राम ने कहा कि तू अभी अबोध शिशु है मेरे आत्मा ने कहा मैं तुझे अतिशय प्यार दूंगा तेरे लिए सारे काम मैं करूंगा तू केवल जीवन के अक्षर पढ़ के दिखा दे तू अबोध शिशु के जैसा ही है मैं तुझे मैं ही कपड़े पहनाऊंगा मैं ही तेरा टिफिन बनाऊंगा भस्मी से आना से भोजन लाऊंगा अब मैं ही आत्मा होकर उसे तेरी ऊर्जा और शक्ति में लौटाऊंगा तू केवल जीवन के अक्षर पढ़ ये नाट्यशाला है अक्षर पढ़ ले यह पाठशाला है यदि वो मानता कि नहीं तू गृहस्थी कर ले बच्चे पैदा कर तो तुझे बनाना भी सिखा दिया होता उसने मूर्ख अभी तो बच्चे बनाने के भाव को पढ़ना सिखाया है और तू आसत अंधा बन गया अपने सर का एक रूम नहीं बना पाया एक बाल नहीं बना पाया और अंधता इस कदर चढ़ी कि तेरे आगे धृतराष्ट्र भी शर्मिंदा हो गया और फुले फुले फिरते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं, नहीं कोई हमसे बड़ा विद्वान नहीं कोई हमने बड़ी बड़ी गृहस्थियां कर डाली है राम जिलाता रहा राम खिलाता रहा राम प्यार देता रहा हर ओर चारों ओर संसार को भी राम ही प्रकट करता रहा और मैंने राम ही नहीं जिया। बड़ा विद्वान जो था मैं तो आज इस दशहरे के रावण के सामने अपने अपने अंतर के देवता को भज डालो आज से कहो कि सनातन धर्म हमारा धर्म है आज से कहो कि राम घटघट वासी है आज से कहो कि उस अतिशय प्यार करने वाले राम को कृष्ण को ये सारे नाम आत्मा के हैं जैसा कि भगवान ने गीता में कहा हे अर्जुन ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम चंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं ये सनातन धर्म है ये सारे नाम आत्मा के हैं आत्मा जो हम सब में व्याप्त है आत्मा जिसके हटते ही राम नाम सत्य है हम निर्जीव देव बन जाते हैं हमारे पांव दक्षिण दिशा की ओर कर दिए जाते हैं जीते जी दक्षिण पांव कोई करने नहीं देता कि जब तक सांस तब तक आस उत्तर में देवालय तुम्हारा राम का मंदिर तुम्हारे शरीर को ही मैंने बनाया है पालथी के जैसा चबूतरा है धड़ के जैसा गोल कमरा है सिर के जैसा गुंबद जटाओं के जुड़े सा कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति श्री राम की और जीवरूप हम सब इस शरीर में उस पुजारी की भांति हैं पुजारी मंदिर का मालिक नहीं सेवक है मैं भी शरीर का मालिक नहीं हूँ मात्र सेवक जो सांस वो दे न दे ये घर तो श्री राम का है मंदिर में गुरुकुल में हम बच्चों को लाते हैं मंदिर में क्यों इसलिए नहीं कि वो खाली हाँ भजन गा जाए या कीर्तन कर जाए पढ़े अपने आप को तो हम उनसे पूछते थे कि क्या पुजारी मंदिर का मालिक होता है कहा नहीं वो तो निमित्त है वो मालिक कैसे हो सकता है तो कहा कि जब पुजारी मंदिर में निमित है मालिक नहीं हो सकता तो इस शरीर में भी तो आत्मा ही मालिक है तू मालिक कैसे हो सकता है जो सांस हो दे ना दे कहा हां यह तो भगवान का घर है मैं तो इसमें पुजारी हूं तो कहा जब इसमें तू मालिक नहीं तो बाहर मकान मालिक दुकान मालिक खेत खलिहान मालिक डिग्री मालिक कहां से हो जाएगा सदा निमित बन के जीना स्वामित्व आशक्ति के महापाप में कभी मत जाना ये जघन्य अपराध है ये महापाप है ये मत करना मैं गुरुकुल में उस मन के खाली घड़े को 11 वर्ष की आयु है मन का खाली खड़ा मैं भर रहा हूं अब नहीं जानता किसी घड़े में कुछ भर भी पाऊंगा क्या क्योंकि भरे घड़ों में पानी कहाँ भरता है लेकिन आप कोशिश करें कुछ बाहर गंदा पानी निकाल दें तो सत्संग का अमृत भर जाए और यहीं से हमारा जीवन फिर अमर रहा कुचल दे तो कहा जब मकान मालिक नहीं दुकान मालिक नहीं खेत खलिहान मालिक तू तो नहीं हो सकता है तो सदा श्री हरि का निमित मन के जीना निमित मात्र भव सव्य साची गीता में भी कहा अब फिर उनको बताया कि देखो मंदिर में भगवान की मूर्त लगी है सुंदर मनोहारी मूर्ति है क्या पुजारी मूर्ति पर शराब मांस गांजा भांग बीड़ी सिगरेट अंडा चढ़ाता है नहीं बोले तो पाप है तो कहा जो उसकी मूर्त पे नहीं चढ़ता हम साक्षात आत्मा पर कैसे चढ़ा सकते हैं क्योंकि हम में कोई भोजन नहीं लेता है प्रभु को देता है तो वो मेरे बच्चे कभी भी गंदा खाना नहीं खाते किसी जीव को नहीं सताते जीवों की हत्या भी नहीं करते हैं वो सब में राम है क्या आज आप कसम खा करके सारे गंदे अपने विषय छोड़ पाएंगे और साथ में ये खान पान गांजा पीड़ी सिगरेट अंडा भांग तंबाकू जो मूर्त पे नहीं चढ़ा तो वो साक्षात पे कैसे चढ़ाएंगे राक्षस होंगे रावण के तो खा लेंगे फिर कहा देखो बेटा भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति लगी है उस पर किरीट है मुकुट है गहने हैं अगर पुजारी गहने चोरी करके बेच दे तो क्या वो पुजारी होगा कहा नहीं वो तो महापापी होगा महापतित होगा तो कहा ध्यान रखना ध्यान रखना कि ये इंद्रियां तुम्हारी आत्मा श्री राम के आभूषण हैं इन्हें विषया शक्ति में मैला मत करना मंदिर की मूरत का गहना चोरी हो जाए तो शोर सारे गांव में होगा और साक्षात के लुटते गहने और कितने अंधे हम कि हम में कोई बोलता भी नहीं है इसी को कलीय कहते हैं इसीलिए हमारी मतियां सब कली खा गया है तभी तो हम सोचते नहीं कि इंद्रिया मेरी तो मेरी आत्मा के पवित्र आभूषण हैं जैसे मूरत के गहने मैं कैसे इन्हें मैला कर दू मैं कैसे इनको विषांतता में ले जाऊं मैं कैसे शास्त्र से बाहर जाकर को कर्मी और पापी बन जाऊं आज हम में कोई सोचता नहीं है और सभी दम्भ से मानते हैं कि उनसे अच्छा कोई जीता नहीं है तो बताओ विजयादशमी कैसे होगी दशहरा कैसे बनेगा आज हमें सोचना है कि उस अतिशय प्यार करने वाले अपने आत्मा को हम लौट के प्यार करेंगे क्या उसके बनाए इस रोम रोम को अपनी पूजा की थाली तन को बनाएंगे क्या हे गोविंद हे राम इस पवित्र देवालय को हम कभी मेला नहीं करेंगे हम कोई पाप नहीं करेंगे आप सब में बैठे हो नारायण अब हम इसी भाव से जियेंगे और जेही विधि रखे राम तही विधि रहिए राम में रहिये राममय होकर रहिए राम की मौज बन के रहिए राम हम तेरे ही रहेंगे आज हमने जलाया ये दस रावण का पुतला आज हमने जला दी है लंका अब हम अवध ही बन के जियेंगे अवध माने जिसका कोई वध न कर सके मेरे इस भाव का वध अब नहीं होगा मेरा विचार अवध होगा आज के बाद हम कोई बुरी बात कोई बुरा काम कोई कलुष, कोई गंदगी नहीं करेंगे इसी भाव से आए फिर से ऋचाओं को दोहरा लें और इन्हीं ऋचाओं के साथ हम अपनी आत्मा ब्रह्मज्वाला को आहूति दें आज सारे कलुष जला दे आहो कि धुले धुले से राम के हो जाएं, राम जैसे हो जाएं। तम तो अगने मनवे दयावसे सुकृत सुकृतर सुकृतर स्वात्रेण यो मुच्यसे पर पूरे मन अन्ना परम पुनः तुम ही अग्नि ही आत्मा मन में हे पूछ मेरे आत्मा हे यज्ञया जिस प्रकार तुमने मेरे धूल धूसरित शव को पुनः यज्ञों के द्वारा पूर्व रव से सुकृत है यज्ञों के द्वारा सुकृत मंगल के द्वारा यज्ञों के मंगल के द्वारा प्रकट किया सुकृत रहा और मुझे उसी मंगलमय में वास करा दो इसीलिए यह व्याकरण नहीं होता है क्योंकि ये सहस्त्र धारा होती है ये तो हे आत्मा ही यज्ञ आज हम पर कल्याण करो देव क्या के बाद हमसे कोई पाप ना हो हमसे कोई कलुष ना हो हम कभी भी संकीर्णताओं में ना जिए हम आपके निमित्त बन हेर रागवेद हम आपके जैसे रहें शव अत्रेण योर मुष्य से कोई कहीं मरता है